देवी भागवत पांचवा है। देवताओं द्वारा जगदम्बा की स्तुति भगवती अद्भुत बात यह है कि शत्रु भी तुम्हारे लिए दया के पात्र बने रहते हैं में तुम्हारे तीखे तीरों से मरकर वे स्वर्ग के अधिकारी बन जाते हैं अन्यथा अपने बुरे कर्म के फल फलस्वरूप तो वे निरंतर नरक में ही पड़ने रहते और उन पर सदा आपत्ति ही आती रहती तुम्हारे गुणों की महिमा असीम है भला उन गुणों से भली भांति मोहित कौन मानव तुम्हें जानने में में किस प्रकार समर्थ हो सकते हैं? सतयुग की प्रधानता रहती है, अत्यों पर आस्था नहीं जमने पाती किंतु कली में तो कवित्व के अभिमानी जन तुम्हें ढकने की चेष्टा करके तुम्हारे ही बनाए हुए देवताओं की स्तुति में संलग्न हो जाते हैं तुम मुक्ति फल प्रदान करने वाली परा एवं योग हो, जो शुद्ध अंतह करन वाले मुनिगण तुम्हारा ध्यान करते हैं, उन्हें माता के उदर में संकट सहने का अप्रिय अवसर नहीं मिल सकता जो मनुष्य तुम्हारे भक्ति भाव से ओतप्रोत है ये भूमंडल पर धन्य है तुम चिस् शक्ति हो वही चिस् शक्ति परमात्मा में विराजमान है इसी कारण वे परमात्मा नाम और रूप से अभिव्यक्त होकर संसार की सृष्टि स्थिति और रूपी कार्य में सफलता प्राप्त करते हैं। जगत प्रसिद्ध है इन परमात्मा के सिवा दूसरा कौन पुरुष है जो तुमसे रहित होकर अपने प्रभाव से इस कार्यभूत संसार को रचने पालने और समेटने की व्यवस्था कर सके जगदम्बे अथवा क्या चित शून्य तत्व जगत की रचना में समर्थ हो सकते हैं नहीं कोई वे जड़ हैं यद्यपि इंद्रिया गुण और कर्म से युक्त हैं फिर भी तुम्हारी चुस् शक्ति से शून्य रहकर फल प्रदान करने की योग्यता वे नहीं प्राप्त कर सकती माता यज्ञों में मुनियों के द्वारा विधिपूर्वक होमे हुए पदार्थ को देवता पाते हैं यदि उस अवसर पर स्वाहा इस तुम्हारे रूप का प्रयोग न किया जाए तो क्या वे अपना भाग प्राप्त कर सकते हैं असंभव है तथय यह निश्चय हो गया कि विश्व के पालन का कार्य तुम्हारे ही ऊपर निर्भर है के आरंभ में इस जगत वे भी तुमसे ही सुरक्षित है प्रलय काल में भी तुम्हारी सत्ता नष्ट नहीं होती तुम्हारा आद्य चरित्र विश्व में व्याप्त है देवता लोग भी तुम्हारे इस चरित्र को नहीं जान पाते फिर हम साधारण बुद्धि वाले की तो गणना ही क्या है माता या महिषासुर महान निर्दयी था तुमने इसे मारकर इन देवताओं की रक्षा की है